द्रं कर्णे श्रीयाम देवा भद्रं पशेम क्षेत्र स्थि सुवाशस्तमीर्दशे मेरे पिछार ओम शानी शां शांति अथर्वदीय प्रश्नो परिषद शास्त्र प्रश्न के पंचम मंत्र कुछ विचार हो गया जिसमें कहा गया था जैसे समुद्र से निकलने वाली नदिया पहले समुद्र रूप में होती है वो सूर्य के किरण के माध्यम से वाष्पीकरण होकर के ऊपर उठ जाते हैं तो बादल नाम पड़ जाता है फिर वृष्टि होने पर नदी आदि नाम प्राप्त करते हैं गंगा यमुना आदि नाम प्राप्त करते हैं टेढ़े में आकार भी प्राप्त करते हैं लेते हैं बहते बहते समुद्र में जब खोज जाते हैं तो अपना नाम रूप हो जाते हैं फिर समुद्र ही कहा जाएगा ठीक इसी प्रकार ये जो 16 कलाएं उत्पत्ति बताई थी पुरुष से आत्मा से वो आत्मा में उसी तरह विल्न हो जाते हैं ज्ञानी परिदृष्टा का जो सर्वद्रष्टा हो गया है उसकी कलाएं उसी तरह से आत्मरूपी हो जाएंगे ये कहा पूर्व मंत्र कहा इस विषय में आगे मंत्र है कहाता अत्र श्लोक श्लोक कहा था तदेश श्लोक कहा था उस विषय में आगे मंत्र है कहा तो मंत्र क्या है तो आगे बताते हैं, हैं। अराईव रथमा भो कला प्रतिष्ठि पुरुषं पुरुषम वेद यथावो मृत्युपरी इति प्रतिष्ठिता यह भी दृष्टान्त से समझाते मंत्र है ये पहले ब्राह्मण चल रहा था आगे मंत्र बुक से बोल रहे हैं अराब रथना जैसे गाड़ी में जो साइकिल आदमी जो छड़ होते हैं पहले घोड़े में होते तांगे में होते थे पहिये में जो नेमी और नाभी करके कहा जाता है जो बीच में घुस जाते हैं उसको नाभी बोलते हैं और बाहर के तरफ जो घूमते हैं उसको नेमी बोलते हैं वो दो के बीच में या अरा छड़ प्रवेश है नाभी में समर्पित होते हैं अगर गाड़ी के जो जा डाला जाता है वो निकल जाए तो काम नहीं करेगा रथ नाभो अरा जैसे रथ के नाभि में नाभी और नेमी बोलते हैं जहां प्रवेश है नाभी कहते हैं जो बाहर घूमने वाला होता है चपका उसको नेमी बोलते हैं जैसे अरा होते हैं कांगे आदि में देखा गया था आजकल साइकिल में है तो वो जो छाड़ होते हैं वो जहां ग्रीष्म पड़े जहाँ घुसते हैं उसको कहते हैं नाभी और बाहर की तरफ जो तो घूमने वाले होते हैं उसको कहते हैं नेमी रथनाभो अरा जैसे रथ के नाभि में अरा समर्पित है उड़ तो समर्पित है उसी में आश्रित है उसी में समर्पित हो जाते हैं ठीक इसी प्रकार कला यशन प्रतिष्ठित जिस पुरुष में यशमिन पुरुषे कला प्रतिष्ठता जिस पुरुष में आत्मा में एक कलाएं है सोलह कला प्रतिष्ठित है उसी में आश्रित थे अधिष्ठान के बिना कल्पित वस्तु रह नहीं सकता है कल्पित वस्तु तो जो भी होता अधिष्ठान ही स्वरूप होता है उसका रज्जु में हम जो जो कल्पना करते हैं सर्पादि के वो सर्पादि सर्पादी रज्जु रूपी होते हैं रज्जु में प्रतिष्ठित होते हैं ठीक इसी प्रकार की जो कलाएं हैं सोलह कलाएं जो बताई गई है ये सब के सब कल्पित हैं नाम रूप मिथ्या इनकी और कल टीका आदि में एक विशेष बात बता दी थी जो आरोप जहां होता है उसका दो स्वरूप होता है एक अधिष्ठान अंश होता है एक आरोप अंश होता है इदम रजतम जो बोलते हैं तो इदम है, है। चांदी है कहते हैं, वो बाद करते हैं, का बादष्ठान का बाद नहीं होता उसी प्रकार कलाओं का जो अधिष्ठान होगा उसका बाद नहीं होगा कलाओं का बाद होगा आरोप्य पदार्थ जब बोलते प्रयोग करते हैं तो दो शब्द से बोलते हैं इदम रजतम आयम सर्पा इत्यादि जो इदम है उसका बाद नहीं होता माने ज्ञान काल में इयम बोलेंगे जहां बोल रहे थे वहां सुप बोल तो बोलते थे अब इयम रजू बोलेंगे इदम तो रहेगा ही अधिष्ठान का बाद नहीं होता तो अरा वालो कला यश ने प्रतिष्ठा जैसे रथ के नाभि में अरा समर्पित है ठीक इसी प्रकार ये जो कलाएं, है सोलह कलाए जो बताई गई जिस पुरुष में प्रतिष्ठित है आश्रित हैं तम वेद्यम पुरुषम वेद तम पुरुषम वेद्यम पुरुषम वेद वो जो जान्य योग्य पुरुष है प्रत्यय करेंगे तो वेद्य बनता है जान्य योग्य को वेद्य बोलते हैं विद्ञान धातु है are, उसे रिहलो रूत्र है गुण हो जाएगा पुवंतलोपदे से बनेगा वैद्य तम वेद्यम पुरुषम तो जो व्यक्ति पुरुष है जानने योग्य जानने योग्य पुरुष है आत्मा है वेद तुम लोग उसको जानो ये बोला जा रहे है उसको जानो वेद यहाँ एक वचन दिख रहा है किंतु यहां वेद यथा इत्यादि भाषिकार अर्थ निकालेंगे ऐसा अर्थ करेंगे जानो वेद यथा मां बो मृत्युर परिप्यथादी जिस प्रकार बोहो मृत्यु माँ परिप्यथा मन ईषमा युषमागम आप लोगों को बस आदेश हो जाता है युष्म को बहुवचन से बस न सब सुथरा है बाह युष्मा युषमागम अथवा इस्मान हो जाएगा मृत्यु परिप्यथा मां मृत्यु आपको फिर व्यथित न करे मृत्यु जन्म मृत्यु का चक्कर पुनः व्यथित न करे उस पुरुष को जानो उसके ज्ञान होने पर मृत्यु व्यथित नहीं कर सकता जब तक तो उसका ज्ञान नहीं है तब तक शरीर में में होती है शरीर के मृत्यु को अपना मृत्यु समझता है अज्ञान के बल से इसलिए करती है, करता है मृत्यु जब उस पुरुष को जानते हैं फिर मृत्यु परिवथा नहीं कर सकती है ये कहा नहीं कर सकता ये बताया तो वेद के ऊपर में एक नंबर टिप्पणी है वेद यथा एक अम्बा पदम अथवा वेद यथा ऐसा समझ रहा है भी हो सकता है वेद अलग यथा अलग मंत्र दिखा अथवा ऐसा भी कर सकते हैं वेद यथा वेद यथा जानो ऐसा इति अर्थ अर्थक वो होगा बहुवचन माने मध्य पुरुष बहुवचन उसी को तुम लोग जानो ऐसा तुम लोग जानो बहुवचन हो जाएगा वेदयता के जगह में वेद यथा ऐसा प्रयोग दिया आत्मा ने पद कर लिया परस्म पद के स्थान पर और ये कहा ये भी हो सकता है छानदशा में यह अर्थ है छानदश प्रयोग जो एक पद मानेंगे मंत्र में तो छांदस प्रयोग हो जाएगा क्योंकि वहां, उस स्थिति में वेद यथा बोलना चाहिए था बहुवचन करना था किन्तु तो एक वचन करना छोटे और परस धातु है, है उसको आत्मनिपति करना भी छेद यथा अगर अलग अलग है तो ठीक है बेदा अलग है यथा अलग है जैसा हो तो ठीक है अगर बेदा यथा एक पद मानते हैं तो फिर उस स्थिति में बेदा यथा ऐसा अर्थ करना पड़ेगा ये कहा अच्छा भाष्य आदि देखें भाष्य में कहते अथा रथ अथ अरा माने रथ चक्र परिवार रथ के चक्र में जो संबंधी हैं परिवार माने संबंधी उसको बांधने वाले जो होते हैं रथ चक्र परिवार अरा गाड़ी के जो पहिये होते हैं आज के गाड़ी में तो वो चक्र में वो नहीं आरा नहीं है पहले होते थे रथों में होते थे आरा रथ चक्र परिवार रथ के चक्र के जो परिवार हैं उसके संबंधी है रथ चक्र के संबंधी रथनाभ उसी जैसे आरा रथ के नाभि में रथ चक्र से नाभ रथ नाव करता रथ रूपी रथ का जो चक्र है उसके नाभी हो रथ के नाभि में तो नहीं है रथ के चक्र के नाभि में ऐसा अर्थ करना रथनाभव मंत्र में है किंतु रथ चक्र ऐसा नाभो निकालना पड़ेगा लक्षणा वृद्धि करनी पड़ेगी रथ के पहिए के नाभी में ऐसा चक्रस्य चक्रा यथा प्रवेशिता जैसे नाभि में प्रवेशित है अराजित में भी है तदाश्रया प्रवेश तो में उसमें आश्रित है तदाश्रया उसमें आश्रित होते हैं वारा किसमें नाभी में तदाश्रया तो स आश्रय यला अरा नाम ते अरा तदाश्रया स आश्रय ये ते आरा तदाश्रया वह आश्रय जिसका रथ के ना आश्रय जिसका कला का तथा बहुग्री समा तदाश्रया वही आश्रय वाली हो जाते हैं रथ के ना उनका आश्रय हो जाता है यथा तथा था जिस प्रकार ये होता है उसी प्रकार ये पुरुष में सारे समर्पित हैं उस पुरुष को तुम लोग जानो जानियोगी पुरुष को जानो इत्यार। तथा यथा तथा लगाना माना यथा लगाने के बाद फिर तथा लगाना उसी प्रकार कला ये प्राणादि कला है सोलह कलाओं की चर्चा हुई इसका बात ये पुरुष प्रतिष्ठा पुरुष में यह प्रतिष्ठित है कला यशन प्रतिष्ठता प्राणादि कला जिस पुरुष में आत्मा में प्रतिष्ठित है उत्पत्ति स्थिति लय का तीनों अवस्थाओं में प्रतिष्ठित है जो कल्पित वस्तु होता है उत्पत्ति काल में भी अधिष्ठान में आश्रित होता है स्थिति काल में भी अधिष्ठान में होता है और लय काल भी अधिष्ठान ही होता है उत्पत्ति स्थिति लय काल ये तीनों अवस्थाओं में प्रतिष्ठित है घट में घर जो है मिट्टी में तीनों अवस्थाओं में घट मिट्टी में ही है उत्पत्ति भी मिट्टी में ही उसकी और स्थिति भी मिट्टी में ही है लाए भी मिट्टी में होना है घर फूटता है तो मिट्टी नाश नहीं होती उत्पत्ति काल ये का है प्रतिष्ठित है जिस पुरुष में तम पुरुषम वेद्यम तम वेद्यम पुरुषम वेद उस पुरुष को जानो यह बोलना चाह रहे हैं उस आत्मा को जानो जिसमें यह सारे संसार अर्पित है उसको जानोगा आत्मभूतम जो कलाओं का स्वरूप भूत है कल्पित पदार्थ का स्वरूप अधिष्ठान होता है आत्मभूतम स्वरूप भूतम जो स्वरूप है क्योंकि सर्पादि की कल्पना रशि में करते हैं तो उसका स्वरूप रसी ही है अगर इदम नहीं होगा रसी नहीं होगी सर्प नहीं बुद्धि होगी उसका स्वरूप रसी ही है जितनी लंबी रसी होगी उतना लंबा सर्पा दिखाई देगा जितनी मोटी रसी होगी उतना मोटा सर्प दिखाई देगा उसका स्वरूप तो वही है घट का स्वरूप बिट्टी ही है कल्पित घट कल्पित है।, बिट्टी है ऐसे समझ रहा हूं कला प्राणाद्या यशमन पुरुषे प्रतिष्ठिता जो कला मान्य प्राणादी हैं, सोलह कला है जो बताई गई जिसमें प्रतिष्ठित हैं, उत्पत्ति स्थिति लय का आदेश तीनों अवस्थाओं में जो प्रतिष्ठित है तम पुरुष हम कला नाम आत्मोद तो। पुरुष को जानो बोलना चाहते हैं कैसे कलाओं का स्वरूप भूत है कला का स्वरूप है पुरुष कलाओं का स्वरूप है उसको वेद्यम वेद नियम जान्योग्य वेद्यम प्रत्यक्ष है, है। पूर्णत्वा पुरुषम पुरुषम वेदक पुरुष पानी क्या है, है पूर्णत्वा वो पूर्ण है पूरे व्यापक है संसार है। में व्याप्त है कारण कार्य में व्याप्त होता है यह स्थिति है कारण जो होता है उपाधन कारण कार्य में व्याप्त होता है उपादान कारण ये संसार का वही है निमित्त अभिन्न उपादान कारण पुरुष है इसलिए पूर्णत्वा पुरुष पूर्ण है व्यापक है इसलिए पुरुष कहा गया आत्मा को अथवा पुरुष है अथवा शरीर में सोता है माने उपलब्धि होती है शरीर में थूल शरीर के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होगी क्यों उपलब्धि होना मन में है मन जब पुरुष में बैठेगा माने भीतर हृदय देश में बैठेगा तभी ब्रह्मागार प्रति बना पाएगा अंतकर्म पाएगा जब हृदय देश में बैठेगा यह हृदय देश क्या शरीर है यही है यही है है पूरी पूरी एक शहर है नाना प्रकार के यहाँ वस्तु मिलते हैं शहर है शरीर में उपलब्धि होती है इसके कारण भी उसको पुरुष कहा बेदा मान जान याद उसको जानना चाहिए ऐसा कहा जान याद बेदा कार जानियात ये विद्रलिंग से उन्होंने व्याख्या कर दी भाषिक टिप्पणी इति लेटी कहते जो बना हुआ लेट लकार का रूप है कहते हैं ये।, ये इसका नहीं लट लगार ये लोट लगा का रूप नहीं है लेट लकार का रूप है बेद एक टिप्पणी कारमो लकार छंदमात्र बोलते है ना दस लकारो में एक लकार वेद में ही है कहा था तो वो जो होने वाला वेद में विषय होने वाले लकार है। बेरा लेटी रूपम लेटी रूपये वेद जो है लेट लकार का स्वरूप है इस अभिप्राय से कहा जानियाद करके बोला जानिया कौन जानिया कौन जाने इसको मुमुक्शु मुमुक्शु जानियात ऐसा कर जो मुमुक्ष व्यक्ति है उस पुरुष को जाने जिसमें सारी कलाएं समर्पित है उसको जाने कहा आगे में यथा कहाष्य शिष्या मा वो मृत्यु मृत्यु परिव्य हेतु कहा यथा जिस प्रकार हे शिष्य लोग माँ बो मे युष्मान मृत्यु परिव्य माँ परिव्यता हेतु आप लोगों को मृत्यु फिर व्यथित न करे संसार में न डाले जन्म बर्बादी के चक्कर से व्यतीत न करें, व्यथा भय संचलन लो व्यथधातु भय अर्थ में अगर संचलन अर्थ में है तो भयभीत न करें दोबारा फिर मैं मरूंगा करके डर न हो अगर पुरुष को जान लोगे डर समाप्त हो जाएगा तो भय क्यों हो रहा था शरीर में एकता होने से भय होते हो रहा है मृत्यु के भय यही है शरीर से एकता यदि छूट जाए उस आत्मा को में बैठ जाए व्यक्ति उस स्थिति में फिर भय नाम है ये कहा शिष्या ये शिष्य लोग मां माने मत हो क्या वो माने युष्मान दीप बस आदेश किया है युष्मान मृत्यु परिव्यथा माँ ये मृत्यु की व्यथा न हो भय न हो माने मृत्यु तुम्हें फिर व्यथित न करे ये प्रकार से कहा ये बता पता नचेत विज्ञा है उल्टा बोलते यदि नहीं जान सके तो क्या स्थिति होगी फिर बार बार वो मृत्यु के चक्र में पड़ोगे शरीर में बुद्धि जाएगी नहीं शरीर में आपको से मैं आत्मबुद्धि ये बुद्धि बनेगी भयभीत न भी तो उस पुरुष यदि नहीं जान सके तो क्या आपत्ति है मृत्यु निमित्ता व्यथाम व्यथाम आप दुखीना एवं एवं स्थ मृत्यु निमित्त जो व्यथा भय है मैं मरूंगा मैं मरूंगा मैं मरूंगा, मरूंगा भय मा आपन ना ऐसे प्राप्त होते दुखी ना एवं आप लोग ऐसे रहो ऐसे रहोगे आप कहा अच्छा अतः तन महाभूत युष्मा अभिप्राय इसलिए यह आपको ना हो जाए आप लोगों को ऐसा ना हो मृत्यु की विधान रहो भयभीत रहो शरीर से आत्मबुद्धि हट जाए आपकी ऐसा कहा तीन नंबर की टिप्पणी थे। कला बदन। क्या बोला है है पुरुष के के के ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान से से से से आत्मा से, ना उस कला माध्यम होने जो मृत्यु का व्यथा का अभाव कहते हुए अगर पुरुष को जाने पर मृत्यु से होने वाले जो व्यथा थी उसके अभाव कथन करते हुए भयथा उसको अभाव का कथन करते हुए कला नाम आत्मनी अध्यस्त तो में आवेदिया सिद्ध कर देते है ये कलाएं जो है आत्मा में अध्यस्त है आरोपित है ये सिद्ध कर देते अधिष्ठान पर जाने पर कला नाम की वस्तु नहीं रहेगी रज्जू को जानेगा तो सर्प ही नहीं रहेगा फिर सर्व सर्पजन भाई भी नहीं रहेगा तो अगर आत्मा को जानेंगे तो शरीर खो जाएगा विचार में खो जाएगा खोने पर शरीर ही नहीं है तो फिर तादात में होकर मृत्यु की व्यथा होने संभव नहीं बता टिप्पण में कहते हैं आगे अध्यस्तस्य एवं अधिष्ठान ज्ञानेन निवृत्ति सम्भव जो अध्यस्त वस्तु होता है अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति उसी की होती है अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति अध्यस्त वस्तु की होती है वास्तविक वस्तु के लिए होती है अध्यस्त ही वजह अध्यस्त होगा आरोपित वस्तु होगा हो उसी का ही अधिष्ठान ज्ञान निवृत्ति संभव है अधिष्ठान ज्ञान से निवृत्ति संभव है इसलिए कला में यहाँ सबके सब अध्यस्त है आत्मा में अध्यस्त है आत्मा अधिष्ठान है आत्मा ज्ञान से इनकी निवृत्ति हो जाएगी एक फल होगा कलाओं का विलय करने का फल यही होगा यह ये बताया टिप्पणी नाभे परि तो नाभु देव्यांश प्रोताती का परिवारा कहा परा मन रथ परि रथ चक्र परिवारा कहा था परिवार माने क्या होता है नाभे परिता नाभी के चारों तरफ छोटे छोटे लगे हुए परिता पूरे चारों तरफ नाभो नेमच नाभी और नेमी जो घूमने वाला बाहर के भाग को नेमी बोलते हैं बीच में जहाँ आदि पड़ते हैं उसको नाभी बोलते हैं नाभो नेमच प्रोतः वो दोनों में प्रोत है लगे हुए हैं जो छड़ होते हैं वो तिर है विशेष हो रहे हैं कौन तिरछा जो लकड़ी आदि है तेरस लकड़ी आदि जो पड़ जाती है वो ताँगे में आज भी दिखाई पड़ते हैं घोड़े के तागे में देते हैं पहले बैलगाड़ी हुआ करते थे वैसे होते थे उसके पहिए तो ये काष्ट विशेष को कहा परिवार कहा रथ चक्र परिवार का अर्थ यह आगे यथा प्रवेशिता जैसे प्रवेशिता है नाभी में उसी प्रकार कला उसी प्रकार इस पुरुष में प्रवेश है ये बताना चाह रहे यथावत सम्यक प्रवेशिता करते यथा प्रवेशिता का अर्थ करते हैं सम्यक ठीक ठीक प्रवेश कला हैदर्शन मावो मृत्यु मा है ना मा माने अर्थ में है मांगो जो मांग है उसका अर्थ व्यतिरेक के द्वारा दिखाते है अगर नहीं जानेंगे तो मृत्यु के चक्र में पढ़ते रहो ये व्यतिरिक द्वारा दिखाते हैं कहा कैसे कहा नचे इत्यादि भाषा मुझे लिखा है नचेत विज्ञान पुरुष पुरुषो पुरुष को यदि नहीं जान सका तो क्या होगी मृत्यु निमितम विधान आपना दुख न्यू कहा मृत्यु निमित तक दुख आप लोग भोगे मृत्यु शरीर में आत्मबुद्धि जाएगी नहीं शरीर में आत्मबुद्धि होने पर मृत्यु जन निमित्तक दुख रहेगा ही ये विद्रेक दिखाया अभाव दिखा करके बताया कि बता दिया अच्छा आगे मंत्र है तानोवाच तानोवाच केतावदेवहम एततपरम ब्रह्मवेदा केतावदेवहम वेदतपरम नाथः परमस्थिति नाथः परमस्थिति तानोवाच तानोवाच केतावदेवहम एततपरम ब्रह्मवेदा केतावदेवहम वेदतपरम नाथः परमस्थिति नाथः परमस्थिति तान दिशेन 19 ऊंटियों को जो सुशा आदि छह ऋषि आए थे पिपलाद ऋषि के पास उन ऋषियों को, को पिपलाद ने कहा जो आदि आदि मिलकर के छह ऋषि हैं तो इन ऋषियों को पिपलाद ऋषि ने कहा क्या कहा एतावत एव अहम एत परम वेद ब्रह्म वेद बस मैं इतना ही जानता हूं सारे कला उसी में सारा संसार उसी में अर्पित है परमात्मा में बस मैं इतना ही जान ये इतना ही जानता हूं मैं उस मैं हूं। परम ब्रह्म के विषय में इतना ही जानता हूँ परम ब्रह्म कहा क्यों जब ऋषिया गए ब्रह्म के बारे में पूछा प्रश्न करने पहले बोला आप लोग एक वर्ष तक तो बैठे रहना ब्रह्मचर्य बास करके बैठना उसके बाद यदि यदि विद्या से आवा तर्वभ पक्ष ऐसा कहा यदि मैं जानता हूंगा आपके प्रश्न को तो उत्तर तो जरूर उत्तर दूंगा मैं कोई निश्चय नहीं करता हूँ उत्तर दूंगा ही करके कहा तो अब कहते हैं ये बदे वह परम ब्रह्म वेद मैं इतना ही इस परम के विषय में जानता हूं हम वेदा में जानता हूं नात परम अस्थि अब शंका होगी कि आगे कुछ बचा होगा ये इतने गुरुजी जानते हैं आगे और होगा तो कहते हैं अतः परम नास्ती अतः परम नास्ती इसके आगे कुछ नहीं यही है सारा जितने भी साधना करने का परिणाम यदि साधक सिद्ध हो जाए बने शरीर आदि में आत्मबुद्धि को समाप्त करके आत्मा में आत्मबुद्धि कर देना बस यही है इसके पर कुछ नहीं है अतः परम नास्ती सारा साधना का फल यही है जितने भी साधना चाहिए होगा, अभ्यास करें मंत्र जप तप करें जप करें जो भी करें फल यही है अंतिम में अगर हो गया तो सिद्ध हो गया सबको विलय कर कर आत्मा में यही है ये यह कहा नातः परम अस्थि अतः परम नास्ती इतना इसके परे आगे कुछ भी नहीं है इतना ही है अच्छा ठीक है शिष्याराम कृतार्थ जनानार्थम तान इत्यादि को कराना गुरु का, का कर्तव्य होता है अर्थ अर्थ प्रयोजन जिसने प्रयोजन सिद्ध कर लिया ऐसा होना चाहिए इसको बुद्धि पैदा कराने के लिए कृतार्थ बुद्धि उत्पत्ति कराने के लिए तान इत्यादि वाक्य इत्यादि वाक्य की व्याख्या करते हैं वास्तव में तान एवं अनुशिष्य वास्तव में कहा तान एवं अनुशिष्य शिष्यान एवं अनुशिष्य इस प्रकार से अनुशिष्य माने उपदेश उपदेश करके उपदेश करके अनुशासन करके ये अनुशिष्य अनुशासन करके क्या किया माने उपदेश करके शिष्यान तान शिष्यान ह उचक ने कहा किला। एतावदेव किलावे परम ब्रह्म वेद जो वेद्य परम ब्रह्म है मैं इतना ही जानता हूँ जानता हूँ सूत्र है ना वित्त लटोबा लट में विकल्प से नलादि आदेश हो जाते हैं वेद उत्तम पुरुष एक वो है वेद नलादि आदेश होता हो जाते हैं विकल्प से भी जानी बिजानी हम ये तो भाई इतना ही जानता हूँ इस पर ब्रह्म के विषय में इतना जानता हूं जिसमें जैसे रथ के नादी में सारे अरा अर्पित हैं उसी प्रकार सारा संसार जो कलाएं है सोलह कला बने संपूर्ण संसार है प्राण से लेकर के नाम तक जितने सबके सब इसे आत्मा में समर्पित हैं इतना मैं जानता हूँ ना तो अस्मात्म अस्थित अत परम नास्ती ये भी बोल देते हैं ये शिष्य समझे कि गुरुजी जी इतना ही जानते उसके आगे और नहीं इसके आगे कुछ नहीं ना तो परम अस्थित ना तो अस्मात परम इससे आगे कुछ भी नहीं प्रकृष्टतरम इससे विशेष कुछ नहीं वेदित वेदितव्य दे वस्तु कुछ भी नहीं है यही है इतम उक्तवान इस प्रकार से कहा उक्तवान पला शिष्याणाम अविदित अविदित शेषास्त्रित शंका निवृत्त है क्यों कहा नाथ परम अस्थि शब्द क्यों कहा होगा में कहते शिष्यों के मन में होता है बाकी है ऐसा कोई न हो जाए अविदित तो जो आशंका थी शेष और भी जानना बाकी है ऐसी उन लोगों की शंका आ सकती थी उस शंका की निवृत्ति के लिए बोल दिया क्या बोला नाथ परम इसके आगे कुछ भी नहीं है यही है कहा क्यों ऐसा कहा कृतार्थ बुद्धि जनाना उनको कृतार्थ बुद्धि हो आ जाए हमने कर लिया जो कुछ करना प्रयोजन सिद्ध कर लिया ऐसी बुद्धि आ जाए इसको बुद्धि उत्पन्न कराने के लिए ना कह परम अस्था ऐसा शब्द बोला अच्छा आगे मंत्र है ते तम अर्चयता तो पिता नो तो अस्माक अविद्या परम पारम तारयशी थी तो र्चय तो पिता नोस्क नम ऋषिभ्यो नम ऋषि वो जो ऋषियां हैं जो ऋषियां हैं, सब कैसा ते ऋषाय ऋषि लोग तम तम अर्चयन तम पिपलादम ये पूजा, पूजा कर किया पूजा करते हुए कहने लगे तुम ही न पिता न अस्माकम तुम पिता हमारे तो आप ही पिता हैं हमारे पिता आप हैं ऐसा कहा क्यों बहुवचन से बस न सो ऐसा सूत्र है असम के स्थान में हो गया है आदेश हुआ है तुम ही न पिता कहा अस्माकम पिता तुम आप ही हमारे पिता हैं। क्यों पिता है तो आगे तर्क दिया यो अस्माकम जो हम लोगों का जो विपला दृश्य के लिए यह करके जो आपने क्या किया अस्माकम अविद्यात परम पारम तार से अविद्या के पल्ले पार आप तार देते हैं तो पहुंचा देते हैं दिया आपने अविद्या से पल्ले पार अविद्या मैंने शरीर आदि में आत्मबुद्धि थी, थी हमारी सजे आदि से आपको हट गई अयोध्या के पल्ले पल्ले किनारे पहुंचा दिया आपने पहले हम इस किनारे में थे अब उस किनारे में पहुंचा दिया आपने हैं आप इसलिए आप हमारे पिता हैं देखा। आगे ये जो उपदेश कहां से शुरू हुआ होगा हमारे तक आने में सारे ऋषियों के लिए नमस्कार करते हैं जिन जिन की कृपा हुई है कहाँ ब्रह्मा जी आदि से चल पड़े कहाँ से चले नारायण से चल पड़े चलते चलते गुरु परम्परा के माध्यम से आज हमारे कर्ण संस्कृति तक आ गई आ गई उपदेश नहीं तो हमारे पास तक कहाँ आना था तो जितने भी हैं सब हमारे गुरु हैं परम ऋषि हैं सबको लिए हम नमस्कार करते हैं इस ब्रह्म विद्या प्राप्ति के जो ऋण है इस ऋण के ऊण होने के लिए एक उपाय नमस्कार ये आगे बोलते हैं नमस्कार परम ऋषि नमह परम ऋषि प्रयोग उन परम ऋषियों के लिए नमस्कार है जो द्रव विद्या को कहा से कहा तक हमारे तक पहुंचा दिया है उनके लिए नमस्कार है नमस्कार ही एक सबसे बड़ा है वहां की कोई धनादि देकर के विद्या से उड़ हो नहीं सकता उनको हम नमस्कार करते हैं परम नम परम ऋषि उन ऋषियों के लिए परम ऋषियों के लिए नमस्कार दो बार जो कहा उपनिषद की समाप्ति के द्योतक के लिए अच्छा भाष्य में कहते हैं तत स्थे जब गुरुजी जी ने ये बता दिया अतः परम नास्ती नाता दिया ना इसके आगे कुछ नहीं है उस पुरुष के बारे में मैं इतना जानता हूँ व्यक्ति पुरुष के बारे में इसके आगे कुछ नहीं है जब बोल दिया तब तथा उसके पश्चात शिष्या वो जो शिष्य लोग हैं सुकेशा भारद्वाज आदि शिष्य लोग हैं उन्होंने क्या किया गुरुणाम अनुशिष्टा गुरु के द्वारा उपदिष्टा हुए जब अनुशासन प्राप्त कर गए तो ये जो गुरु के द्वारा अनुशिष्ट होने पर क्या हो जाता है तब कहा कि तम गुरुम गुरुम्था संतो विद्या उन गुरु को क्या किया अर्चयंता शब्द है तम अर्चयंता ऐसा शब्द है तो क्या किया उन्होंने तो कहते हैं गुरुम तम गुरु उन गुरु पिपला ऋषि को कृतार्था संतो अपने कृतार्थ होते प्रयोजन हमने कर लिया जो कुछ साधन करना था कर लिया तृप्ति तृप्ति हो गई ऐसे होते हुए विद्या का ऋण है गुरु जी ने तो हमें विद्या पहुंचाई संसार महोदय से पार पहुंचाने वाली विद्या दी उसके हम ऋण को चुका नहीं सकते ऐसा समझ करके विद्या से निष्क्रय होने के कोई साधन और न देखकर किम कृतमता क्या किया उन्होंने इति कहते हैं अर्चयता पूजा उन्होंने पूजा की थी? उनके सम्मान की पूजा किया पारयो पुष्पांजलि कहा उनके चरणों में पुष्पांजलि प्रक्षेप करके पूजा की उस पूजयं पारयो उस पिपला ऋषि के चरणों में पुष्पांजलि प्रकिरणना पुष्पांजलि का प्रकरण करना कृविक्षेपे धातु है इसी का रूपये प्रकिरण ना प्रणिपात नजर पुष्पांजलि समर्पित किए और उसके बाद प्रणिपात भी किया दंडवत प्रमाण भी किया ये दो साधन तो के द्वारा सिरसा प्रणिपात नजर सिर के द्वारा प्रणिपात भी किया इन दोनों साधनों से किया किम ऊंचू क्या किया क्या कहा उन्होंने तो आगे बोलना चाहते उन ऋषियों ने क्या कहा उच ऊंच ऊंचू ऋषय किम ऊंचू प्रणिपात करने के बाद पूजा करने के बाद क्या कहा उन ऋषियों ने कहना चाहते हैं एक टिप्पणी है पहले टिप्पणी देखे एक नंबर टिप्पणी के माध्यम से होना चाहिए कृपिक्षेप धातु है ठीक थी है उसका तुदादी का धातु होता है धातु तुदादी बनता है तो अब इसमें तो में तो सौ प्रत्यय आता है, हो जाता है इसलिए रखा है क्री दीर्घ अधिकार है आगे आना है तो यहाँ पर रितय धातु लगना चाहिए जो तो दीर्घ अधिकार धातु होता है उनके आदे, आदेश हो जाता है और उसके बाद आता है में हो तो उसको, उसको तो यह क्यों नहीं लगा होगा इसको लेकर विचार करना चाह रहे हैं रितय धातु लगा दिखा रहा है कित तो धातु का बांधने वाला एक बाधिक है व्याकरण रित धातु जो होता है उत्ताभ्याम गुण वृद्धि विप्रतिषेधे ना ऐसे और उत्तर करने वाले दो सूत्र हैं करने वाला सूत्र है और उत्तो करने वाला है उदोष्ट पूर्व धातु को इित्व और उत्तर करता ये इकार करने वाला ये पुकार करने वाला है इन दोनों से गुण की वृद्धि बलवान होता गुण वृद्धि जहां प्राप्त हो वहां इतो उत्त नहीं हो पाते गुण वृद्धि प्रथमा की विप्रतिषेधे ना पूर्व विप्रतिषेध लग जाएगा गुण वृद्धि करने वाला पूर्व सूत्र होते हैं ये तो करने वाला बाद का सूत्र होते हैं तो यहाँ पर प्रकरण नहीं होना चाहिए उस दृष्टि से गुण होकर के प्रकरण न होना चाहिए था यहाँ गुण प्राप्त है शारधातु सूत्र गुण प्राप्त है तो वो रित धातु तो को बाध देना चाहिए उस भारतीय के माध्यम से इतोभ्याम गुण वृद्धि विप्रतिषेध है न ऐसा है जो धातो सिद्धांत को है, उसी में भारतिक मिल जाए तृतीय खंड में भारतीय है ना ऐसा भारत है तो उस यहाँ गुण होकर के प्रकार होना चाहिए था प्रकरणयना नहीं होना चाहिए ये व्याकरण के महापंडित थे ये जो टिप्पणी बनाने वाले तो उनको बातिक दिखाई दिया तब ये लिख रहे हैं या क्या किया कहते पाणिनी जी ने जब धातु का अर्थ बताया टुबम धातु है किस अर्थ में उदगीण उल्टी करने अर्थ में टुवम धातु बमन बोलते हैं ना बम बचता है करेंगे तो बमन हो जाता है तो टूबम उदगीणे में पाणिनी जी ने जो निर्देश किया धातु का अर्थ का निर्देश में किया तो किया कि नहीं किया ये तो किया है गृह धातु है वो गृह निगरणे धातु है और गर्णे नहीं बोला तो गिरणे बोला हुआ है इसी तरह से यहां भी किरण बना हुआ है कैसे बोल दे प्रिशोदरादि प्रदराधीन यथोपदिष्टम ऐसा सूत्र है समाज के आखिर में प्रसोदरादिगण में जो सूत्र आए हैं जो शब्द आए हैं जो शिष्ट पुरुष ने जैसा उच्चारण किया उसको वैसे ही करना चाहिए वहां अपने सूत्र आदि लगाने की प्रयास न करे पृषोदराधीन यथोपदिष्टम समाज प्रकरण में आखिर में सूत्र है पृषोदरादिगण में जो सूत्र आए हैं जो जो शब्द आए हैं वो जैसे शिष्ट पुरुष ने उच्चारण किया वैसे होना चाहिए या व्याकरण की दृष्टि से प्रकरण ना होना चाहिए था गुण बलवान है अपेक्षा किंतु तो पृषोत्तराधी यथो पर इष्ट लगा हुआ है यही यहां टिप्पणीकार बोल रहे हैं प्रकर्ण नहीं थी भूपम उदगीण उदगीण बनाते समय तो धातु था ग्री निगरणे निगलने अर्थ में गृह धातु दीर्घ है उसका यहाँ गिरण बनाया हुआ है वह तो कर रखा है तो नहीं चाहिए वहां भी वही लूट है तो वहां गर्ण होना चाहिए था गर्ण ही होना था किंतु गिरण बना रखा है जैसा वहां हुआ वैसे यहाँ भी किरण हो रखा है पृषोदरादिव पृषोदरादि यित जो है पृषोदरादि होने से हो सूत्र लगा है यह समझ चाहिए ये टिप्पणी का बोल रहे हैं उनको जब प्रकर्ण देखा देखते उनको ख्याल आ गया वह भारतीय है धातु लगा हुआ दिखता है यहाँ किन्तु भारतीय है न होना ऐसा भारतीय तो यहाँ गुण प्राप्त है गुण होना चाहिए था प्रकरण न होना था क्यों नहीं होता पुरुषोदरा जी ने अदृष्टान्त जैसे तुम उदगीण में गिरण बना रखा बना है गर्ण न ठीक इसी प्रकार समझना एक चलो तो अर्चयता पूजयंत पादय पुष्पांजलि प्रकरणे न पुष्पांजलि प्रक्षेप करके प्रणिपाते न शिशा और शीर नमस्कार करके भी क्यों कूचू फिर क्या कहा तब तो कहा तुम भी न पिता कहा तुम भी न पिता अस्माकं पिता तुम ही आप ही हैं हमारे पिता ऐसा कहा तुम भी नो अस्माकं पिता ना माने अस्माकं आप ही हमारे पिता है कौन से पिता कहते हैं ब्रह्म शरीर हम मनुष्य शरीर को छोड़कर छोड़ कर कर ब्रह्म स्वरूप में हो गए इस ब्रह्म स्वरूप देने वाले, ब्रह्म शरीर देने वाले पिता आप हैं। दूसरे पिता ये थे मनुष्य शरीर देने वाले थे किंतु तो आप ब्रह्म शरीर अभी आपको हमने आप हमें ब्रह्म स्वरूप में पहुंचा दिया है वो शरीर को देने वाला पिता आप है समातम पिता ब्रह्म शरीर अभी तो ब्रह्म शरीर मिल गया ना हमको मनुष्य शरीर से हम ऊपर हो गए में गया इसका पिता क्यों विद्या इसलिए हो गया ज्ञान के द्वारा ये, प... ये शरीर पैदा करने वाले हो गए शरीर पैदा कर दिया आपने मनुष्य शरीर को हटा करके ब्रह्म शरीर बना दिया आपने विद्या जनतृत्वा विद्या के माध्यम से ज्ञान के माध्यम से जनिता हो गया आपने जनेतृत्व होने से कहा अश्य नित्य से जरा जरा जरामर से अभय जनवा नित्य कैसा ब्रह्मशरी नित्य है ब्रह्मशरी अनित्य शरीर से हमें ऊपर उठा दिया आपने मनुष्य शरीर से शरी नित्य से अजर अमरस्य अभयस्य जो अजर अमर अभय शरीर है उसको पैदा करने वाला पिता आप हैं आपने ऐसा काम किया एक तुम ही ना पिता ये इस है। अच्छा। आगे अविद्याया जन्म जरा मरण रोग अविद्या विद्या परम लक्षण अस्मान मोक्षाख्यमरव पारयषि तव अस्मान प्रति अस्म इति इत, इतरस्मा कहते हैं ऋषि लोग बोल रहे हैं यश तुम जो आप ही ऐसे एक निकले हैं तुम एवं आप ही ऐसे हो अस्मकम हम लोगों को अविद्या विपरीत ज्ञान अविद्या हमारे पास थी विपरीत ज्ञान था मैं मनुष्य हूं ऐसा ज्ञान था आपके उपदेश के पूर्व में मैं मनुष्य हूं ऐसा हमें ज्ञान था विपरीत ज्ञान विद्या अविद्या अविद्या से पार किया अविद्या परम पारं तार ऐसी ही है अविद्या क्या है विपरीत ज्ञान देहादि में आपका बुद्धि ये अविद्या है अविद्याया माने विपरीत ज्ञान विपरीत ज्ञान से जन्म जरा मरण रोग दुखादि ग्रह आदि विपरीत ज्ञान होने से सारा हमें ये रोग आदि दुखों से हम दुखों से ग्रसित कैसे जन्म मरण रूपी रोग लगा हुआ था और जरा मरण आदि रोग रोग दुखादि रोग आदि का और दुखादि जो ग्रह है ये सारे ग्रह जन्म विग्रह है, है पकड़ने वाले हैं जरा अवस्था मरण है रोग है दुखादि ग्रह रूपी जो अविद्या है ऐसे जो महोदय है ऐसे मगर, है, है जो मगरवत्म जिसमें ऐसा मगरवत्स है कौन जल रूपी मगरवत्स है जरा रूपी है मरण रूपी है रोग है दुखा आदि आदि से और भी बहुत सारे हैं ऐसे मगरवत्स बैठे हैं जिस अविद्या महोदयी में महोदेर उस महोदधि से परम पारम तारे अविद्या महोदे परम पारम तारे अविद्या महोदय से आप परम पार तार देते हैं ये कहा साधन से पार तारते हैं अविद्या महोदय से कहते विद्या प्लबे न प्लब मन नौका विद्या रूपी नौका के द्वारा ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पहली पार करते हैं आप काष्टादी के नौका से अविद्या महोदय पार होने वाला विद्या प्लबे परम पारम तार हैद्या महोदिति से अविद्या महोदय है अविद्या से उस पार अव तार है तो है। देते हैं इसलिए आप हमारे पिता हैं है न साधन के है तो ज्ञान रूपी प्लब है नौका है ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पार कर देते हैं परम पार मान कैसा है परम पार कैसा पार है अपुरावृत्ति लक्षण परम का जिसमें फिर पुनरावृत्ति नहीं होती है ऐसे पार कर देते है आप अपन लक्षण ये परम शब्द का मोक्षाक्षम जिसका नाम मोक्ष नाम कहा जाता है ये परम यही है महोदय महोदय जैसे से पार हो जाना है, उसी प्रकार मोक्ष नाम पार को आपने लगा दिया एक तार अविद्या महोदय से हमें पार कर जाते हैं जैसे समुद्र से पार कर देता करा देता हो कोई उसी प्रकार अविद्या महोदय से आप मोक्ष दिलाने वाले हैं इसलिए आप ही हमारे पिता है कहा हम लोगों को इसलिए प्रति इसलिए हमारे लिए पितृत्व पितृत्व आप तरह अन्य पिता से आप में ज्यादा पितृत्व है अन्य पिता तो जन्म मरण रूपी संसार से पार करा नहीं सकता आप पार करा देते हैं टिप्पणी है ना आसमान एक नंबर अस्माकम ष्ट द्वितिया परिणाम जो षष्ट है उसको करके लिया, आसमान करके बोला अस्मान इत्यादि कहा क्योंकि मंत्र में अस्माकम है ना यो अस्माकम उसको द्वितीय करके भाष्यकार किया हम लोगों का आप ही पिता सिद्ध होते हो ऐसा भाषा में कहते इतरो पिता शरीर मात्रम जनहित दूसरे पिता भी एक केवल शरीर मात्र पैदा कर देता है ऐसा पिता है एक शरीर पैदा करने, करने वाला पिता इतरो पिता दूसरे पिता जो है पिता शरीर मात्रम जनहती वो शरीर मात्र पैदा करने वाला है तथापि फिर भी सब पूज्यतम प्रपुंजतम लोग में फिर भी पूज्य होता है वो केवल शरीर पैदा कर देता है दूसरा पिता फिर भी पूज्य होता है प्रपुंच होता विशेष रूप से पूज्य होता है लोग दूसरा पिता जो शरीर देने वाला पिता है फिर आपके विषय में तो कहना क्या है आप तो ब्रह्म शरीर देने वाले हैं कि वो वक्तव्यम आत्यंतिक अभैधातु जो आत्यंतिक अभैधातु पिता के बारे में क्या कहना है कभी भी आगे भय न हो आत्यंतिक भय अभय ऐसा देने वाले पिता के बारे में तो कहना अभिप्राय अभिप्राय है, है। नम परम ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो नमः परम ऋषि आदरा कहा नमः परम ऋषि परम ऋषियों के लिए नमस्कार है कौन ऋषि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो ब्रह्म विद्या के संप्रदाय में परंपरा करने चलाने वाले जितने ऋषिया है। सब हैं सबके हम ऋणी हैं हमारे पास जिन गुरु से हमने सुना उनसे मात्र मिला उनको भी किसी ने बताया उनको किसी ने बताया करते करते नारायण पद्म पद्म वशिष्ट वहां तक हम पहुंचते हैं नारायण तक आदि गुरु नारायण हो जाते हैं तो जितने भी ब्रह्म विद्या संप्रदान करने वाले परंपरा चलाने वाले जितने भी गुरु लोग हैं सबको हम नमस्कार करते हैं ऐसा कहा नमः परम ऋषिविद्या संप्रदाय कर्तव्य जो ब्रह्म विद्या आत्मज्ञान है उसके संप्रदान करने वाले जितने भी ऋषि लोग हैं नमस्कार परम ऋषि नम परम ऋषि दीर्वचन आता दो बार वीर बने दो बार यह है कृत्य सूच अर्थ में रखा है संख्या या क्रिया कृत्यूज ऐसा एक सूत्र है संख्यावाचक शब्दों से क्रिया की आवृत्ति किन्ना इतने बार खाता है इतने बार जाता है ऐसा बोलना हो तो कृत्यूज पता लगता है द्वि और त्रि शब्द होगा तो कृत्यूज को बात करके केवल सूच प्रत्यय होता है सूच का रखीर दो बार दो बार जो कहा वचन आदरार्थम नमह परिषि नमह परिषद दो बार जो कहा आदर देने के ये कहा ठीक है प्रकृत करते हैं प्रक्षेपेण है प्रक्षे है या से पुष्पांजलि प्र, पुष्पांजलि कहा था पुष्पांजलि नक्षेप करते हुए कहा कर था इसम के द्वारा नमस्कार किया कहा तो था तो प्रक प्रक्षेपण इतना पुष्पांजलि अर्पित करके अर्थ आएगा कहा अतः पितृत्व तब संसार महोदय से आप पार करते हो इसलिए आप पित, हमारे पिता सिद्ध हो जाते हैं आप में पितृत्व तो सिद्ध होता है कहा था तो पितृत्व तो कैसे आया होगा गुरु में पिता तो संसार में किसको बोलते हैं कि है? जो जन्म देने वालों को पिता बोलते हैं गुरु कैसे पिता होगा तब मनुस्मृति का श्लोक लगा देते हैं जनक चोपनेता च यश विद्यादाता भयत्राता पंचायत पितर पांच को पिता कहा गया है शास्त्र में पांच व्यक्ति को तो पिता कहा जाता है जन्मदाता जनक जन्म जन्मदाता को जनक जन्म कहते हैं एक पिता होता है दूसरा उपनेता यज्ञ पवित संस्कार कराने वाला जो संस्कार करा देता है संस्कार के बाद जो गुरुकुल गुरु में अध्यापन का काम करेगा वो भी पिता होता है जनकश्च उपनेता उपनयन कराने वाला उपनयन संस्कार कराने वाला यज्ञ संस्कार कराने वाला वो भी पिता होता है और यश विद्याम विद्याम्रह जो ब्रह्म विद्या को देने वाला है ज्ञान दाता है वो भी पिता है और अन्नदाता भूखे व्यक्ति है मर रहा था, अन्न देने वाला उसके लिए पिता हो जाता है अन्नदाता और भयत्राता भयभीत को भय से रक्षा करने वाला भी पिता हो जाता है पंचयत पितरस्पिता ये पांच व्यक्ति पिता का है कहलाए हैं तो जानक एक तो जनक हो गया पैदा करने वाला दूसरा ये संस्कार करवाने वाला संस्कार करवाने वाला पिता होता है और विद्याम ब्रह्म विद्या देने वाला और अन्नदाता अन्न देने वाला और भयत्राता भय से रक्षा करने वाला इस सब पांच पंचायतें पितर ये पांच व्यक्ति को पिता कहा गया स्मरण किया गया ऐसा कहा स्मृति रीत स्मृति इस है इसलिए यहाँ कौन है यश विद्या प्रय्षती वाला पिता है ये पिपला जो है उन सु आदि के पिता हो गए यश विद्या प्रय क्षति वाला माने विद्या देने वाले हो गए इसलिए पिता है ये बताया आगे ठीक है यो अस्माकम यदि हेतु होते है हेतु पितृत्व के लिए हेतु बताया यो अस्माकम अविद्या परम पारम तारे हेतु बताया क्योंकि ना तो न पिता यो अस्माकम अविद्या परम पारम आप ही हमारे पिता हो यह प्रतिज्ञा हो गई हेतु क्या है यो अभिद्या, यो अविद्या ये अस्माकम अविद्या को आप संसार से पार कर लेते हैं इसलिए पिता हैं। यही है, यही है यो अस्मकम यदि हेतु ये हेतु वाक्य था हेतु के कथन से तात्पर्य इस हेतु का कथन का तात्पर्य कथन तात्पर्य कहते हुए पितृत्वक्ति मात्रे विद्या पितृत्व के कथन मात्र से विद्या के निष्क्रय के लिए क्या दिया उन लोगों ने खाली पितृत्व के कथन कर दिए विद्या से निष्क्रय होने के लिए क्या दिया खाली पिता बोल के छोड़ दिए तो कहते हैं अपेक्षायाम स्व शरीरम एवं परिचारक दया दास भावे न इत्यादि कहा अपने शरीर को ही उन्होंने दास भाव से गुरु के लिए समर्पित कर दिया यह कहते स्व शरीरम एवं परिचारक सेवक रूप से अपने शरीर को ही अर्पण कर दिया गुरु के लिए दिया ये कहा इतर अस्मात कहा इधर इधर भी सेवा के योग्य होता है पूज्य होता है लोग में जो जन्म देने वाला तो आप तो संसार महोदय से पार करने वाले हैं तो आप तो बड़े पूज्य हैं है दास बाब से गुरु के लिए दिया ये कहा पितृत्व पूज्य तरत्व परिवार्यव स्वामित्व किम वक्तव्य जब पितृत्व पूज्य पिता होने से ही पूज्य तरत्व तो सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध हो जाता है स्वामित्व तो सिद्ध हो जाता है और क्या कहना आपके लिए तो विद्या देकर करके संसार महोदय से पार करना दूसरे पिता जब केवल जनक होने पर भी इतना पूज्य हो जाता है परिवार होता है माना उनके घेरे में हम रहने योग्य हो जाते हैं और दूसरी बात स्वामित्व तो हो जाता है मालिक हो जाता है पिता परिचार्य परिचार्य तो ठीक है सेवा के योग्य हो जाता है परिचार्युम ठीक तो है पाठ परिचार्यम स्वामित्व ऐसा हो जाता है जनक होने मात्र से कि वो वक्तव्य ब्रह्म विद्या से जो संसार से पार, पार करने वाले क्या बारे में कहना है क्या है परिचार्य वो वक्तव्य मित्र था तीन नंबर टिप्पणी दो भी है ना शरीर मात्र जनित दूसरे पिता शरीर मात्र के पैदा करने से भी पूज्यतर होता है लोग अन्य लोग पूज्य होंगे और पूज्य हो जाता है किंतु आपके विषय में तो कहना क्या है गीका शरीर मात्र जनतृत्वादेव जनेतृत्व शरीर मात्र जन भाई वो इतना पूज्य हो जाता है तो आपके विषय में तो कहना क्या है गीका आगे कहते हैं टिप्पणी तीन नंबर किम वक्तव्यम इति अनतरम आत्यंतिक अवैध आतृत्व कि वो वक्तव्य में आगे इतना शेष लगा देना चाहिए आत्यंतिक अभयदाता के विषय में तो कहना है क्या है अब तो आत्यंतिक अभयदाता हो गए अब अब भय नाम नहीं रहा मैं तो उसके विषय में तो फिर पितृत्व कहानी में क्या क्या कहना है ऐसा कहा अच्छा भाष्य में कहते टीका में कहते हैं अतएव बाज स के माचा भी सह दास्याय उत्तम जनक जी ने जब याग्ञ मल्लिक जी का उपदेश सुनने के बाद पश्चात यही शब्द कहा मुझ सहित सारे विधेयक आपके लिए समर्पित राज्य आपके चरणों में समर्पित है पूरे होने के लिए कहा था ठीक इसी प्रकार यहां ऋषि ने किया अत आज सुन वृत्ता मामच ये माम जनक का शब्द है मुझको भी सह वास्यादे न सह विदेह नगरी के सहित मेरे को भी दास भाव के लिए सेवक भाव के लिए उक्तम ये कहा था जनक वहां तो वैसे यहाँ ऋषियों का भी वही अभिप्राय है ये छह ऋषियों का भी प्राय वही है ये बता दिया अच्छा टिप्पणी कार्य है मंगलाचरण गिरिणा गिरिड़ा विष्णुदेव न पठित्व गुरोर्मुखात टिप्पण चात्र विन्यासी परम विष्णुदेव गिरिणा जो विष्णुदेव गिरी है टिप्पण बनाने वाले विष्णुदेव न गिरी जो विष्णुदेवानंद गिरी है उनके द्वारा पठित्व गुरु और मुखात अपने आप मनमाना नहीं किया टिप्पणी मैंने गुरु और मुखात पठित्व गुरु के मुख से पढ़कर ही यह टिप्पणी किया है गुरु और बुखार पठित वही गुरु के मुख से अध्ययन करके पठिन पठित पठन पठित हो करके पठित पढ़ करके ही अत्र टिप्पणम चहां पर टिप्पण कर विन्यास किया मैंने कर्मणि प्रयोग है, है। चिड़ भाव कर्मण से चिड़ हुआ है अत्र विन्यासी टिप्पण को मैंने बना के रख दिया सोमना शुद्ध है परम परम टिप्पणम सोमना शुद्ध है परम ये टिप्पणी जो है अपने मन की शुद्धि के लिए बाकी किसी को सुनाने के लिए नहीं है जैसे तुलसीदास रघुनाथा की बनाई शुद्ध है, के के है। परम टिप्पण अत्र विन्यासने इस प्रश्नो परिषद प्रश्ण में मैंने विन्यास किया रख दिया ये कहा इस प्रकार ये जो चल रहा था प्रश्न परिषद वो यहाँ आकर के पूरा हो जाता है आगे मांडुक्यो परिषद के पर वो समय आ गया है मांडुकी परिषद है जिसमें मांडू के कारिका के माध्यम से उसकी बहुत ही महत्ता है मांडूको परिषद है तो सबसे छोटा परिषद है 12 मंत्र का है वो उपनिषदों में जितने में उपनिषद शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है सबसे छोटा उसी का है। छोटा है, है। तो गंभीर मुक्तिषद यादव बोल दिया है मांडु के बे कबे बाल मुक्सिद है मुमुक्षों को अपने शुद्धि के लिए कोई एक साधन है तो मांडू के बहुत अलम बस पर्याप्त है मानव की परिषद इतिहास लिखिया तो सब कुछ हो जाता है ऐसा कहा है तो उसके क्रम आ रहा है आगे वही पाठ चलाएंगे किंतु दो दिन कुछ कार्य कार्यवश में नीचे जा रहा हूं तो दो दिन के बाद होगा पाठ दो दिन मैं अवकाश चाहता हूं आप लोगों से दो दिन के बाद में मानवीय पाठ करूँगा दो दिन अवकाश देवा द्रम कर्णेदे भद्रं पशेमा क्षति स्थिर सुबेदेव सा